उसका सारा व्यवहार बदल जाएगा और बस वो व्यवहार बदलना ही तो उत्थान की प्रक्रिया है जान बदला व्यवहार बदला व्यवहार से फिर जान और शुद्ध होता जाएगा वो बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा एक एक शब्द भी परमात्मा का एक एक गुण भी अगर व्यापकता से सोचा जाए तो उस एक में ही सारे गुण आ जाते हैं परोक्ष रूप से जुड़ते चले जाएंगे उसको व्यापक करता जाएगा और चीजें आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगे इसलिए किसी एक चीज को देख करके किसी की किसी को तोड़ना नहीं चाहिए कि भाई इतने मात्र से ये निर्णय कर लिया कि ये तो गलत है और मैं ठीक हूं पूरा ईश्वर के सारे स्वरूप को हम कौन कितना जानता उसकी तुलना करके हम देख सकता है वो ठीक है और उसके साथ साथ व्यवहार को भी देखना होगा अभी मंचारी मदन जी का प्रश्न है जिस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे क्या उसी प्रकार भगवान हमें अपना रूप दिखाने के लिए कोई नेत्र प्रदान करेंगे कि वह बस एक कल्पना मात्र थी परमात्मा अपना स्वरूप तो दिखाता ही है बताता ही है दिखाने से यह मतलब नहीं है नेत्रों से रूप उसका अपने आप में तो वैसा रूप है नहीं जो आंखों से देखा जा सके तो परमात्मा का जैसा स्वरूप है जो परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब ज्ञान होता है और नेत्र की दृष्टि से तो ज्ञान रूपी नेत्र परमात्मा के द्वारा खुलता है पवित्र आत्माओं का वो अधिक से अधिक खुलता चला जाता है उनका मस्तिष्क बुद्धि ऐसी पवित्र विकसित हो जाती है कि परमात्मा का ठीक स्वरूप देख पाते और परमात्मा का ये स्वरूप भी है जो उसकी रचना है सृष्टि है वो परमात्मा का स्वरूप किस रूप में उसका कर्तित्व वहां पर है उसकी कलाकारी वहां पर है वहां वो वह वहां वह कलाकृति देखकर करके हम कलाकार का अनुमान करते हैं ये सब ब्रह्मांड परमात्मा का रूप है उसका ये नहीं मतलब कि जैसे ये ऊंचे नीचे छोटे बड़े हैं तिकोने गोल ये सब परमात्मा का रूप है ये तात्पर्य नहीं होता वहां पर ये परमात्मा के द्वारा रचित है परमात्मा का कर्तृत्व यहां पर दिखाई देता है एक परमात्मा ये सब रच सकता है उससे परमात्मा के ज्ञान का भी हमें पता लगता है इन रचनाओं को देखकर के परमात्मा की सर्वशक्तिवत्ता का पता लगता है शक्ति का पता लगता है ज्ञान का पता लगता है तो इसको देखकर के परमात्मा के स्वरूप का मैं बोध होता है यह भी एक प्रक्रिया है तो परमात्मा इसमें हमारी सहायता करता ही है इतनी अच्छी बुद्धि हमारे को दी है हम इसमें और जैसा जैसा परिष्कार करते हैं उस रूप में वो हमारे को प्राप्त करता है वो हमारे को जनाता है अपने को समाधि के अंदर और अधिक अच्छा हमें ज्ञान होता है तो परमात्मा तो ये सारा प्रयत्न ही कर रहा है कि परमात्मा का हम ठीक स्वरूप जान सकें इसी के लिए एक दृष्टि से सारा प्रयत्न है उसका लोगों का ज्ञान इसीलिए दिया प्रकृति तो को इसीलिए बनाया हमारा शरीर ये सब इसीलिए दिया कि हम परमात्मा को ठीक जान सकें तो परमात्मा का स्वरूप जान सकें उसके रोगों को ठीक जान सकें और इसीलिए हमारा कल्याण है वो तो, तो, तो इसके लिए सतत प्रयत्नशील है कि उसका ठीक स्वरूप हमारे तक पहुंच सके हम उसको जान सकें समझ सकें आगे प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण तो एक योगी थे उन्हें ऐसा सामर्थ्य कहां से प्राप्त हुआ कि वे दूसरों को दिव्य नेत्र प्रदान करें मनुष्य ने इतना सामर्थ्य नहीं कि वह अपने से शरीर का कोई भी अंग बना दे यह सामर्थ्य तो उस प्रभु में ही है तो नेत्र का मतलब ऐसा स्थूल नेत्र हो ऐसा तो वहां प्रतीत नहीं होता एक जाल का नेत्र होता है उस रूप में और बाकी जो चिकित्सक कुछ चीजों को बना देते हैं शल्य चिकित्सक वो सब थोड़ा बहुत जितना प्रकृति के नियम के अनुसार होता है वो कोई बना सकता है लेकिन इस तरह से नहीं कि एकदम इच्छा की और वहां नेत्र पैदा हो गए इस रूप में हम परिकल्पना कर लेते हैं तो ज्ञान के रूप में हमें समझना चाहिए उनका अगे ब्रह्मचारी विकास जी का प्रश्न है मैंने वैष्णव संप्रदाय के भक्तगण और टीवी न्यूज चैनल द्वारा यह बात जानी है कि मथुरा के निगरी वन में भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक मान्यता है कहते हैं कि श्री भगवान प्रत्येक रात्रि उस वन में प्रकट होते हैं और बेटियों के साथ रासलीला करते हैं इस इससे संबंधित यह बात कही जाती है कि प्रत्येक सायकाल मंदिर का द्वार बंद होने से पहले वहां के पुजारी पात्र में लड्डू के भोग और जल ये रखते हैं तथा तो तो चौफर का खेल रखा जाता है उसके पश्चात जब प्रातःकाल द्वार खोला जाता है तो यह दृश्य सामने आता है कि पात्र न राजभोग लड्डू जल आदि खाया हुआ रहता है और जल्दी पिया गया होता है तथा तो उस चौसर की गोटियां बिखरी हुई होती हैं ये प्रत्येक रात्रि में होता है और आज भी होता है तो इसकी संभावना इस रूप में तो नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण तो बहुत पहले हुए थे आज वो है नहीं और ये जो बातें हैं इस तरह की बातें बहुत प्रचलन में है और परमात्मा की दृष्टि से अगर कथन है तो परमात्मा को तो इन सब खाद्य पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है वो तो इस तरह से करता ही नहीं है मनुष्य तो ऐसा सब कर सकता है श्री कृष्ण जो हुए थे वो तो आज है नहीं और वो परिकल्पना में कहते आते हैं या उनकी आत्मा आती है जैसा भी उनकी ये परिकल्पनाएं है तो ये तो उचित ठीक नहीं ठीक नहीं लगता है चरी लोकेन्द्र जी का प्रश्न है जीवन मुक्त हो जाने पर क्या कर्म भी समाप्त हो जाते हैं क्योंकि कर्मों का फल मुक्ति रूप में पहले ही मिल गया फिर अगला जन्म बिना कर्मों के फल का परिणाम होगा तो एक तो ये जीवन मुक्त शब्द और मुक्ति इनमें भेद हमें रखना चाहिए इनका है कि जीवन मुक्त हो जाने पर क्या कर्मफल भी समाप्त हो जाते हैं जीवन मुक्त का मतलब है शरीर के रहते हुए जब हम मुक्त हो जाते हैं साधना करते करते समाधि लग गई संप्रज्ञात असंप्रज्ञात अज्ञान पूरा समाप्त कर दिया संस्कारों को क्षीण कर दिया गर्दबीज कर दिया ईश्वर का साक्षात्कार हो गया कोई क्लेश नहीं है संस्कारों के अंदर कोई दोष नहीं है विद्या नहीं बची है कर्म सारी निष्काम होने लग गए ये वे स्थिति है लेकिन शरीर चल रहा है अभी जीवित है वो इसलिए इसको कहते हैं जीवन मुक्त और जो नितांत मुक्ति होती है वो शरीर के छूटने के बाद में होती है उस समय शरीर का बंधन बाध्यता ये भी नहीं रहती तो मुक्त हो जाने पर क्या कर्मफल समाप्त हो जाता है तो ये काफी विचार का विषय रहता है दो तरह अलग अलग मान्यताएं है होती हैं मेरी समझ में ये आया हुआ है शास्त्रों के अनुसार जैसा मैं समझ पाया तो वो कर्म उसके मुक्ति में जो जाता है उसके वो कर्म पिछले अब कोई फल नहीं देते आगे के लिए कोई फल नहीं देते अर्थात वो उसके शरीर का कारण नहीं बनते लेकिन उन्होंने आगे लिखा क्योंकि कर्मों का फल मुक्ति के रूप में पहले ही मिल गया इसमें ये समझना चाहिए कि मुक्ति जो फल है आनंद है वो कर्मों का फल नहीं है मुक्ति कर्मों का फल नहीं है मुक्ति तो ज्ञान का फल है हमने जो स्थिति प्राप्त की पवित्रता प्राप्त की उसका फल है और उसको फल के रूप में भी ना कहें कह भी सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी मेहनत करता है व्यक्ति लेकिन कर्मों के कारण से सीधे सीधे मुक्ति नहीं मिलती है और न उपासना के कारण से मिलती है तीन चीजें हैं तीनों आवश्यक है जैसे मुक्ति के लिए ज्ञान कर्म और उपासना और इसके साथ साथ एक विशेषण जोड़ दिया जाता शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना विज्ञान आज भी और ज्ञान ले सकते हैं शुद्ध जान इनके सहयोग इन से ये सब तीनों आवश्यक हैं। इनसे मुक्ति मिलती है मार्ग तो यही है लेकिन मुक्ति कब मिलेगी उसके लिए कर्म इतने हो जाए इतने पुण्य कर्म हो जाए इतनी निष्काम कर्म हो जाए तब मुक्ति मिलेगी ये कर्म कसौती नहीं है इतनी उपासना हो जाए इतना ध्यान हो जाए इतने घंटे कर लिया हो इतने वर्षों कर लिया हो ध्यान की ये स्थिति पहुंच गई हो तो मुक्ति मिल जाएगी ये भी कसौटी नहीं कसोती है कसौटी है ज्ञान कर्म और उपासना तो ज्ञान को शुद्ध करने में परिष्कृत करने में सहायक होते हैं ज्ञान के शुद्ध होने से फिर कर्म उपासना भी शुद्ध होते हैं श्रेष्ठ बनते ऊंचे बनते जाते हैं लेकिन अंतिम जो कसौटी है वो ज्ञान है हमने कितनी पुस्तकें पढ़ी कर्म किए कितने परोपकार किए कितने घंटे बैठे ये वहां पर गिना नहीं जाता मुक्ति के लिए इनको इतने घंटे कर्म तो इतने इतने कर लो तो मुक्ति हो जाएगी इतने घंटे ध्यान उपासना कर लो इतना जप कर लो तो मुक्ति हो जाएगी ये नहीं इतने निष्काम कर्म कर लो उससे मुक्ति हो जाएगी ये कोई कसौती नहीं है ये किसी शास्त्र में ऐसे नहीं मिलता है मुक्ति तो ज्ञान से होती है ज्ञानान मुक्ति जैसे कि सूल उदाहरण तो लेने परीक्षा में हम बैठते हैं परीक्षा देते हैं या साक्षात्कार होता है वहां ये नहीं देखा जाता कि आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं आपने कितने घंटे पढ़ाई की है इससे कोई मतलब नहीं होता कोई एक घंटे पढ़ाओ कोई दस घंटे पढ़ाओ कोई आधार नहीं बनता है वहां पर चयन का आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी है आपने कितनी पत्रिकाएं पढ़ी है जिससे ज्ञान कितनी कोचिंग क्लासों में आप गए हो कितने साल से आप पढ़ रहे हो वो मतलब नहीं है ये सब को पढ़ते हुए किताबों को पढ़ते हुए कर्म करते हुए आपकी अभी क्या योग्यता है बस वही कसौटी देखी जाएगी और योग्यता ज्ञान की होती है ऐसे ही खेल प्रतियोगिताओं में भी ले लीजिए वहां जो प्रतियोगिता हो रही मान लीजिए दौड़ की प्रतियोगिता है उसमें उस दौड़ में जो आगे आता है बस वही कसौटी देखी जाएगी कौन सफल हुआ है आपने क्या क्या खाया था ये नहीं देखा जाएगा वो तो कहे कि मैंने ज्यादा खाया था वो तो मैंने ज्यादा दिन बैठक लगाई थी मैंने ज्यादा अभ्यास किया था ज्यादा घंटों तो अभ्यास किया था मैंने सुबह चार बजे उठ के अभ्यास किया था कब किया था दिन में किया रात किया वो कसर तो नहीं बनता है इन सबको करके आपने क्या योग्यता अर्जित की है क्या क्षमता बनाई है बस वही देखा जाता है और इस संदर्भ में मुक्ति के संदर्भ में योग्यता जान ही है मिथ्या ज्ञान को हमने हटा लिया शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लिया ये चाहे एक पुस्तक पढ़ने से हो एक प्रवचन सुनने से हो या सैकड़ों हजारों प्रवचन सुनने से हो, हजारों शिविर करने से हो या तो बिना शिविर किए भी हो संसार को ही देख करके किसी को देर हो जाए सौ बार ठोकर खाकर के समझ में बने या एक बार ठोकर के समझ बन जाए या बिना ठोकर खाए दूसरों को देखकर के ही समझ बन जाए ये अपने अपने शक्ति सामर्थ्य प्रयत्न पर निर्भर करता है इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि मैं 100 ठोकर खाकर आय मैंने 100 बार उठाऊं गिर गिर करके क्षमता आपने क्या विकसित किया क्या ज्ञान प्राप्त किया है तो इसलिए कर्म का फलमुक्ति नहीं है कर्म का फल मुक्ति नहीं है कर्म इसलिए किए जाते हैं ताकि अशुभ कर्म छोड़ के पहले तो शुभ कर्मों पर आ जाए सकाम शुभ कर्म और सकाम को छोड़ करके निष्काम के लिए आए अब कोई दस जीवन तक तो पुण्य करता रहा पुण्य करता रहा तब निष्काम पर पहुंचा कोई एक जीवन में कुछ वर्षों में शुभ कर्म करके निष्काम पर पहुंच गया कोई अंतर नहीं है निष्काम पर पहुंचना है निष्काम कर्मों पर पहुंचना वो कहीं भी करते जब भी इसमें आगे प्रश्न होता है कि फिर मुक्ति के बाद में जो जन्म मिल रहा है वो कैसे मिला है वो तो किसी कर्म के कारण से नहीं है वो परमात्मा की तरफ से कर्म के पास स्वीकार की जाती है कि परमात्मा हमें एक अवसर प्रदान कर रहा है कि फिर से ये मुक्ति में आ जाए उसके लिए जो प्रारंभिक चीजें दी जाती है वो तो कृपा मात्र होती है वो सामान्य रूप से दी जाती है वो सामान्य शरीर प्रकृति आदि ये सारी चीजें वो देता है कोई भी फल भुगवाना भी हो किसी को कोई अवसर देना हो तो प्रारंभिक आधारभूत तो देना होगा तो बिना उसके आत्मा कर ही नहीं सकता है और वो परमात्मा सबको समान रूप से प्रदान करता है कर्म निरपेक्ष इसलिए उसमें कोई अन्याय नहीं है हाँ, हम बाद के समय में कर्मानुसार हमें शरीर आदि मिलते रहते हैं वहां वो न्याय की व्यवस्था चलती रहती है और सिर्फ जो होता वो तो हमारे को सबको समान रूप से मिलता है इसलिए उसमें बिना कर्म के होते हुए भी कोई अन्याय नहीं है सबके लिए समान नियम काम करते हैं इसी से संबंधित एक प्रश्न था कि मोक्ष प्राप्ति किससे होगी ध्यान समाधि से और कर्म से या दोनों से तो इसका बहुत कुछ उत्तर आ ही गया है कि ध्यान समाधि भी आवश्यक है कर्म भी आवश्यक है ज्ञान भी आवश्यक है लेकिन यह हमारे को अवश्य बोध होना चाहिए मन में रखना चाहिए कि ज्ञान हमारा शुद्ध हो ज्ञान परिस्थित है समझ हमारी ठीक हो जाए इस पर ध्यान केंद्रित रख रहे हमारा अगर ये मन में नहीं है ये सूत्र सु... मन में नहीं है तो कर्म करते रहेंगे लेकिन ज्ञान शुद्ध नहीं होगा उस पर ध्यान नहीं जाएगा उपासना भी करते रहेंगे जब भी करते रहेंगे मंत्र का पाठ करते रहेंगे मौन में बैठे दे रहेंगे मौन का करते रहेंगे लेकिन ज्ञान शुद्ध करना है परिष्कार करना है उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा इस और इतना सब करते हुए भी जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा तो मन में अगर ये हमारे को समझ रहे कि जान अवश्य शुद्ध होना है, तो किसी भी कर्म को करते समय हम ये देखेंगे कि जिससे तेरा जान शुद्ध हुआ या नहीं हुआ अगर किसी कारण से किसी गलत मार्ग में भी चलेगा, तो भी ये मन में रहेगा कि इससे कोई सीख सीखी या नहीं नहीं और अगर नीचे गिर गए और सीख सीख करके गिर गए तो सीख लिया तो नीचे गिरना भी कोई दुखद नहीं होता है वो लाभदायक हो गया उसके लिए तो इस दृष्टि से संसार के भोगों की तरफ भी कभी जाना पड़ जाता है आकर्षण हो जाता है और तो वहां भी ये सोचा कि भाई जाके अब मैंने कुछ सीख सीख इस बार जो मैं अब तक ये सीख पाया था तभी मैंने सीख लिया ये भी उसके लिए सफल हो जाता है तो जो भी कर्म करते हैं जो भी उपासना करते हैं उसमें जान की शुद्धता ये मेरी बन रही है नहीं बन रही है इसको मन में रखते हुए करेंगे तो ये सब चीजें जान के परिशुद्ध करने में होंगी और ये बहुत शीघ्रता से जान को शुद्ध करने वाली और हम स्वयं अपने जान को शुद्ध कर लेने वो प्रक्रिया ही ऐसी है तो आज का विषय इतना रखते हैं तो